इसकी टीका है यत यद स शब्दार्थी मीमांसा प्रसिद्ध है सर्वासम तात्पर्य छठा सर्वास उपनिषदर्शनाषद आनंद जिसको हम लोग दूसरे शब्द हमेशा रटते हैं ना आन लभ्य शब्दार्थ उसी प्रकार ये उसके से टिप्पण कार्यपर् तात्पर्य कहा शब्द जिस तात्पर्य वाला शब्द होता है वही शब्द का वास्तविक अर्थ माना जाता है की प्रसिद्धि है उनके मत के अनुसार समस्त परिशदों का एक में तात्पर्य दर्शनात, एक आत्मे तात्पर्य मतलब निष्कर्षतया शुद्धत्वादि सकल विशेषण संक्षेप कम लघुत्वादि उदग्राही अवधेय भाष्य पंक्ति के बाद आनंद गिरी आनंदगी के बाद जहां टिप्पण नंबर दो नहीं है वहां पर आनंदगी में में में दिख रहा है तात्पर्य दर्शनात् पर टिप्पण है निष्कर्षतया शुद्धत्व सकल विशेषण संक्षेप निष्कर्ष के रूप से शुद्धत्व सकल विशेषण का संक्षेपक लघु संक्षेपकर्ता वह अत्यंत लघु रूपेण कथन करना है तो ये शब्द होता है एक आत्मा का जीव ब्रह्मता का ग्रहण करा देता है सारा उपनिषद यही ग्रहण कर उदग्राही सकल उपनिषद ग्रहण कराते हैं इसलिए न चब उपयोगि उपनिषद शक्य वक्त इसीलिए जप उपयोगी है ऐसा उपषदों को आप नहीं कर सकते उस पर भी टिप्पणी है अनर्थम क्योंकि आपने ये कहा था ना जप उपयोगी क्यों माना था व्यर्थ मान करके जब व्यर्थ नहीं रहा उसका अपना कोई प्रयोजन है उसका अपना जब प्रयोजन है व्यर्थ तो है नहीं इसलिए उसको जप उपयोगी नहीं माना जाएगा क्योंकि व्यर्थ क्यों था? पहले उसने क्यों समझा व्यर्थ क्योंकि इसके द्वारा अभिधेय कुछ भी नहीं है कुछ भी विषय यहाँ प्रतिपादन हो नहीं रहा है कर्मोपयोगी विषय का प्रतिपादन न होने से होने के नाते व्यर्थ है व्यर्थ वाक्य होने से जब मानना चाहिए ये उसने ना था अब उसे खंडन हो गया क्या ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वा, वाक्य अपना अभिधेयूता विषय है क्या विषय है एक आत्म ग्रहण कराना एक ही विषय है जीव ब्रह्म भेद ही विषय है यहाँ पे पारश विषय का प्रतिपादन कर रहा है उसका प्रयोजन भी है एकात्मिक बोध का प्रयोजन क्या है मोक्ष इसलिए प्रयोजन आदि सारी चीजें होने के नाते यहाँ पर इसको आप जप हो जा रूपेणा जपादिक रूपे न, न, न ग्रहण करना जपित्व कथन करना वो का संभव नहीं है न वक्तम सत्यम ऐसे जोड़ेगा न जप हो न चपक्तो कैसा क्योंकि हमारे यहां वेदांत सिद्धांत माना जाता है जैसा हैं के लिए। कौन सा तो। लिंग वाक्य मान सको विनियोग के लिए लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाचारिंग मानते हैं हम भी ऐसी लिंग मानते हैं किसके लिए वाक्यर्थ का करने के लिए उपक्रम उपस उनमें क्या है उस पर चार नंबर टिप्पणी। तात्पर्य निर्णय ग्राहिंग दर्शे दी इन में कहा हुआ जो हमारे वेदांत में स्वीकृत छ लिंग है इन छह के आधार पर हम निर्णय लेते उपक्रम उपस हमेशा समान एक है दूसरा अभ्यास तीसरा अपूर्व फल चार पांच अर्थवाद, अर्थवा ईशावास्य प्रसन्न में क्या है बताओ कहें ईशावास्य उपक्रम ये उपक्रम वाक्य ईशावास्यम ऐसे उपक्रम करके एकात्मता का कथन किया जा रहा है वहां क्या और सरगाहार आठवां मंत्र ना क्या है आठवां मंत्र सपरगा उपसंहार में स्त्रह से करते हुए क्या कर दिया प्रकृतोपनिषद प्रकृतोपनिषदादित मंत्राता मंत्रातमेव ब्रम्या प्रकरण तस्वीर कौन सा का ईशावासी प्रकृत परिषद का उपक्रम कौन है सीधा अठार है वहां एक से अठारक एक प्रकरण है बोला था ना पहले मैं इसलिए जान के बाद बोल टिप्पण का प्रकृत परिषद मैंने कांड शाखा का ईशावासी परिषद में आठवा मंत्र क्या है उपसंहार हो जाता है और वह ब्रह्म विद्या प्रकरण पूरा हो जाता है इति सफरान सपरगद्रद्या का प्रकरण है कोई अनुचित नहीं है तदंतर सर्वस्थ तदवश बाह्य इत्यादि मंत्र है ना वह मंत्र क्या है अभ्यास दर्शनाभ्या और नहीं न देवा आप ये जो है अपूर्वता का फतन करता है इसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते इतना आसानी से ऐसा का कर महानता और अपूर्वता का कथन कर दिया अपूर्वता सात नंबर अपूर्वता यहां पर इंद्रिय इंद्रियकार नहीं है टिप्पण में शायद इंद्रिया आदि अगोचरता की आवत मने दिव्य इंद्रियों के द्वारा भी अगोचर है ये साधारण इंद्रियों से तो गोचर है ही नहीं देवताओं के पास जो दिव्य इंद्रियां है उससे भी को देख सकते हैं तो, तो आप ब्रह्म को भी देख नहीं सकते कि ब्रह्म तो किसी प्रकार के चक्षु से देखे जाने वाला चीज नहीं है ना पश्चात चक्षु हो वो हमको देखता है तो हम उसे देख नहीं सकते किसी प्रकार के चक्षु से देवदारियों के द्वारा भी वह इंद्रिया अगोचर हो गया अति वे अपूर्वता अपूर अपूर कथन हुआ है और फलता संकीर्तना फल कथन किया फल का कथन हुआ आठ नंबर फलता प्रकृत एकात्म ज्ञान से इत्यादि किसका फल एकात्म ज्ञान का फल जो व्यक्ति इसको देख लेता है जो कहा मोह होगा कहा शोक होगा उन्हें न मोह हो सकता है न शोक हो सकता है वो आनंद सागर हो जाता है फलता सिंह कीर्तना और उसके लिए कह रहे देखो कुरवन ने वही इत्यादि ये जो कर्म का निंदा है ना वो अर्थवाद है क्योंकि किसी की निंदा से किसकी स्तुति की जाती है स्वयं कुमार भट्ट का कहना है नहीं निंदा निंदितुम निंद तो निंदा कभी निंदी निंदा करने के लिए नहीं होता किसी अन्य का स्तुति के लिए होता है किसी को गजाक दिया का मतलब दूसरा कोई मान बुद्धिमान है उसके दृष्टिकोण में एक गंदा क्या दूसरे की स्तुति हो गई तो उसी तरह से कुरवन की जीव भेद दर्शि कर्म करण अनुवादेन असुनियानालोक निंदया अहिकात तो दर्शन अर्थवाद क्योंकि गुरुन ने भी कर्माणु है ना वहां पर उस मंत्र से भेददर्शी कर्म करने वाले का अनुवाद करके फल क्या बताया असुर अंधेर तमसावृदा मंत्र है ना उस मंत्र से भयंकर लोगों को प्राप्ति नरगा प्राप्ति बता दिया यानी कृष्ण लोगों की प्राप्ति बता दिया है उस निंदा के द्वारा अहिकात दर्शन का स्तुति कर दिया और उपपत्ति क्या है उपपत्ति क्या होती है तस्मिन नपो मातवा धाती ये उपपत्ति है तस्मिन नपो मात्रिश्वाय आठवां मंत्र में है ये। तस्मिन अपो मातवाधा इस प्रकार से तो सगा ये जो आपका आठवें मंत्र में था सब। और उसी में कवीर मनीषी परिभू स्वयं वेदा शास्व तस्वीन दधाती ये आपका युक्ति है युक्ति मनी उपपत्ति युक्ति को उपपत्ति को एक ही चीज है इनके नंबर इस प्रकार से इसलिए तदंतर से सर्वस्व सर तदु सर्वस्या बाह्यतः पांचवा नंबर है उसका अभ्यास का नयने देवा आपनवन नय देवा आपनवन ये जो है का नंबर है इसका इसको देवता अभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं अ चौथा नंबर में अपूर्वता जो कथन है चौथे नंबर में तत्र कोम अवकाश सातवें नंबर का है, है दूसरा है ये दूसरा नंबर में। अर्थवाद अर्थवाद यह है दूसरे मंत्र से ताला मंत्र उपक्रम हो गया आठवा हो गया उपसंहार तदंतर से सर्वस्या ये जो चीज थी पांचवा यह अभ्यास हो गया पांचवा मंत्र एनदे वन नैन देवा चौथा मंत्र आपका अपूर्व था सात का मंत्र फल था कुरन ने वे दूसरा मंत्र आपका निंदा पर लेते हुए स्तृति किया है एकात्मक व के लिए दूसरे मंत्र को दिया है तस्मिन मात ऋषि मा आप अपो मातृश्वास प्रकार के आठ मंत्र में ही पूरी छिखा दिया षलिंग जो है हमारा तात्पर्य निर्णय का षडलिंग वर्णन हो गया अस्यादनिषदात्पर्य दृश्य इस युक्ति का विधान के आधार पर निश्चय होगी षडलिंग के आधार पर निर्णय हो गया इसलिए यह उपनिषद जो है एकात्म में इसका तात्पर्य है ये देखने को मिलता है युक्ति को हम अनुमान के रूप प्रस्तुत कर सकते हैं मातृश्वादी देवता कैसे है मातृशा फल प्रदान सामर्थ्य ऊपर से कह रहा हूं मातृश्वादी नदान सामर्थ्य पक्ष है मातृश्विश आप वरुण देवता वरुण देवता वायु देवता इंद्र देवता अग्निदेवता जितने भी देवता लोग हैं, ये देवता लोग हमें फल देते हैं ना पाठ करने से कि देते हैं हनुमान जी वगैरह हम लोगों को उनके पास थोड़ी कुछ देने का वो भी हमारे आपके से चिर है तो उनके पास जो सामर्थ्य आया है वो भी अन्यधीन है वान्य कौन है ब्रह्म जिसे मृत्यु धावती पंचम कठो प्रसाद में कहा मृत्यु तक भी उसी का भय से काम करता है सारे देवता लोग उसी का भय से काम अपने अपने काम करने लगे हुए हैं, दिन रात लग रहे हैं। आपको भय नहीं इसलिए आप सोते रहते हैं बोले वो 24 घंटा काम करते हैं, सूर्य भगवान 24 घंटा चलते रहते हैं ये एक फिन भी रुक जाए सारा काम खराब हो जाएगा सारे देवता चौबीस घंटा ड्यूटी कर रहे ऐसा कोई सेकेंड नहीं कोई जीव मरता ना हो बल्कि प्रति सेकंड सैकड़ों मर रहे हैं मनुष्य बने नहीं है मछली मर रहे देखो क्या क्या हुँ? कितने अरबों अरबों के टाइप की जीव है और जो कहाँ पुरुष है प्रति सेकंड इतने लोग मर रहे हैं इनको करने में लगा रहता है 24 घंटा सेकंड टाइम ही नहीं सब देवताओं के ये हाल है वायु देवता देखो जल देवता जितने भी है सब अपने काम में चौबीस घंटा लगे हुए ग्रंथ तो संचालन कर रहे हैं हम ही लोग आलसी हो जाते हैं कोई डर नहीं किसी का भ्रम का परमात्मा का अरे छोड़ो क्या करना है भगवान भगवान देख लेंगे बाद में अब सो पहले हम ही काम करते हैं है चौबीस है? <laughs> घंटे से <laughs> काम करते हैं है पारी सोती के साथ मन भी सोता है पुदीस होता है आप कहा काम करते हैं उनके तो उपाधि तो काम कर रहे हैं ना चौबीस घंटा और उपाधि के क्या आप तो काम करने वाले हो नहीं तो फिर काम का कर रहे हैं आप उपाधि तो छोड़ देंगे तो अकर्तृत्व हो गया करता है नहीं उपाधि तो विशिष्ट करते तो काम करने की बात है और उपाधि से हो तो काम करना बंद हो गया अपने आप ये विशिष्टता है उन उपाधियों उनकी पुण्य प्रताप ऐसा है कि निद्रा नाम की दोष कभी आती नहीं है उनको आलस्य नाम का चीज आती नहीं पुण्य प्रताप दोनों अधिक हो तो हो सकता बहुत पुण्यवान पुरुष को भी निद्रा निद्राजयी हो जाएगा महापापी भी निद्रा निद्राजयी हो जाएगा आप दोनों में से नहीं तो बीच में लटके है ना पुण्य पाप मिक्सर है महापापी जो होता है रावण को कभी नींद नहीं आई कंस को कभी नींद नहीं आती थी चौबीस घंटा चिंता था राम कब आएगा पता नहीं मारे गांव को कंस जहां जे उसको कृष्ण दिखता डरता था स्तर पर लेट नहीं जाए तो वहां कुछ नहीं दिखता था लेटता नहीं था पीठ पीठ से मारना लगा तो। लेटूंगा तो हृदय तो। तो कैशबिखने को को लगा तो वहाँ गुस्सा होकर पूछा खंबे में भी है हृदय में है तो पहले दिखाया तो हृदय में तो वो बोलता है भगवान को बाहर आ जा तो मारूंगा तेरे को बाहर कहाँ से आएगा भगवान सर्वत्र है वो अंदर बाहर सर्वत्र है कहते हृदय में छिपके क्यों बैठा बाहर आ जा ये जितने महापापी हैं उनका 24 घंटा परमात्मा का चिंतन होता था नींद नाम की चीज नहीं थी महा पुण्यात्मा लोग जो देवता लोग हैं ब्रह्मलोक पर्यंत की देवता लोग उनको भी 24 घंटा नींद नहीं है वो तो काम करते हुए परमात्मा का निरंतर चिंतन महा मनुष्यमर युद्ध अर्जुन को भगवान कहते ने ने ना नींद नाम है ऋतवी और मेरा स्मरण भी कर और ये हम लोग कहते ना आपका स्मरण कर हम अलग बैठा पड़ेगा तो स्मरण कर पाएंगे काम करते हुए स्मरण नहीं कर सकते हैं। भगवान की फार्मूला है लड़ते हुए मेरे को स्मरण करना है हर बाण के साथ परमात्मा स्मरण करते हुए छोड़ना है हर फावड़ा चलाने में भगवान का नाम लेते हुए फावड़ा चलाना है ये होता नहीं लेकिन समझिए हम लोगों की है ना अंत कर्ण की अभी अशुद्धि है यही तो समस्या फिर फिर बैठे के भी नहीं होता है परमात्मा के चिंतन में फिर बैठ के फायदा क्या उसे करते हुए नाम लेते हो करना ज्यादा बैठ रहे जैसे वो गौर का कुंभार है ना गोर का गौर कुंभार उसे कहानी नहीं आता हाँ उसे तो घड़े भी बिठल उठल बोलते थे ऐसा जब मिट्टी रौनता था बनाता था चौबीस घंटा विठल स्मरण था घड़े से भी विठल उठल बोलने लग गए कर्ण कर्ण में उस व्याप्ति हो जाती है दिव्यता आ जाती है तो ये निर्भर होता है हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये जो मातृशिवा देवता कैसे हैं, उनके फल प्रदान सामर्थ्य कहां से आया अन्य अधिनम उस ब्रह्म के अधीन है गीता में भी एक श्लोक इसमें इस कहता है सारे देवता जो फल देते तो हैं, हमारे द्वारा हमने ही देता उनके द्वारा कह दिया भगवान अन्य अधिनम क्या हेतु है, है उत्पत्ति मत स्थिति फलदात्रता क्योंकि सब उत्पत्ति मान होता फल, फल देने वाले हैं उत्पत्ति पत्र सदी फलदातृत्वाधि हम लोग अनुमान मातृस्वादी देवता फल प्रदान का उनके अंदर जो फल प्रदान का सामर्थ्य है वह अन्याधीन है क्योंकि उत्पत्तिमान होते फल देने वाले होने से जैसे हम लोग होते हैं हम लोग भी उत्पत्तिमान होते हुए फल देते हैं हम लोग भी मजदूरों को काम करने को पैसा देते हैं लेकिन हम लोग भी अन्याधीन है एक दूसरे का दिन चल रहे हैं इसलिए भजन में ठीक गाया ना उसने भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम वो सारी बुखारी है और भगवान ब्रह्म ही एक सत्य है वो ब्रह्म सत्य वही सबको देने वाला है सब दुनिया भिखारी फिर भी ये सब एक दूसरे को हम मैं देने वाला हूँ अहंकार तो कम नहीं किसी को मैं देता हूँ मैं चलाता हूँ मैं पिलाता हूँ बड़े बड़े आसन वाले लोग तो बोलते भी मिशन वाले बोलते वो सब सुविधा दिया एयर कंडीशन कमरा दिया डे ऐसे लोग तुमने क्या दिया तुम भी सेठों से हाथ जोड़े मांग मांग की कर रहा वो भी पीछे मांग के सब भी मांग मांग की तो की है रसखान था अकबर का दाढ़ी बनाने वाला वो ये सोचता था राजा ही भगवान होता है अकबर को ही भगवान मानता एक दिन वो गलती से थोड़ा जल्दी आ गया दाढ़ी कर बनाने एक था, था। कहाँ गए तो पास में इधर उधर घुमा तो ने पूछा उसने बोला पर्दा वो, वो अंदर को कमरा में तो खिड़की से देखा क्या कर रहे हैं देखा तो अल्लाह कर रहा है क्या हो रहा है फिर वो दाढ़ी करते करते पूछा दाढ़ी करते पूछने में बहुत खतरा होता उसका जवाब जरूर देना पड़ता है खतरा नहीं था अकबर भी समझता था अकबर से पूछा इसने अल्लाह अकबर क्या होता है आप अकबर ना दो अल्लाह अकबर दूसरा खबर है क्या आप क्या कर रहे थे अंदर तो उसने कहा रे तू मूर्ख है मैं तो तेरा जैसी इंसान हूं परमात्मा अल्लाह दूसरा है तो उसने कहा आधा दादी छोड़ के जाऊंगा तो मारीगा ये तो राजा मृत्यु दे देगा इसलिए झटपट जल्दी से जल्दी पूरी दाड़ी करा भाग गया और दिल्ली छोड़ के भाग गया वहां वृंदावन जा रहे थे या तो उनके साथ चला गया उनसे पूछा भगवान कहाँ आए भाई तो चलो हम भगवान के पास ही जा रहे चलो चलो गोकुल चलो उनके साथ चला गया और वहां को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ फल कौन देता है राजा थोड़ी देता है वास्तव में देने वाला वो होता इसलिए कहते सब ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा बड़ा उपपत्ति है, है, युक्ति ब्रह्म के एवं से इसी प्रकार उपनिषदों में भाई। रूप्य अभ्यास फलवत्ता अर्थवाद युक्ति युक्त समुच्छयोग्य दर्शिता का विकल्प से अथवा समच्छेपूर्वक हमने अपने ग्रंथ है तत्लोक नाम ग्रंथ ये आनंदगिरी हम लोग कहते हैं ना इसका नाम वास्तव इनका नाम था जनार्दन गिरी इनका वास्तविक नाम था जनार्दन गिरी उस जनार्दन आचार्य जनार्दन नाम से प्रसिद्ध थे तब उन्हें तत्तालोकनामक ग्रंथ लिखा सन्यास के बाद इनका नाम हो गया आनंद गिरी नाम है आचार्य जनार्दन बाद में हो गए आनंद इनके ग्रंथ है तत्वालोक नाम का उस ग्रंथ में उन्होंने सारे प्रष्दों के बारे में समझाया कहा कैसा सड़ लेंगे कई विकल्प से समझाया कहीं समुच्चय करके समझाया है उस तत्व नाम ग्रंथ में आप देखेंगे सब मिल जाएंगे अतएव उसको यहां विस्तार से मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा कर देते हैं किंचनी प्रत्यय संवादोपी बलवत्व कारणम प्रसिद्धम प्रत्यय संवादोपी प्रत्यय संवाद का प्रत्य तो मतलब क्या प्रमाण तौल्यम तुल्य प्रमाण तुल्य प्रमाण को देखने पर भी बलवत्व कारण प्रसिद्ध में अन्यतर प्रत्यक्ष प्रमाण को बलवान मानने में मंत्र ही प्रबल होते हैं वे ब्राह्मण प्रबल नहीं होता दिया प्रत्यय मंत्रा कर्मशेषा ममत्वशेषा तत्र मधी प्रत्यय से बलवत्थ क्योंकि मंत्रों को आप किसका शेष मानोगे कर्मशेष कि मेरे स्वरूप को कथन करने से मेरा शेष है वो ये जो मंत्र ईशवास परिषद आदि मंत्र परिषद मंत्र ये किसका शेष है आप कहते हो कर्मशेष है और मैं कहता हूं मेरा स्वरूप शेष है कि मेरे स्वरूप का कथन कर रहा है ना तो मेरे स्वरूप कथन कर करे तो मम हुआ ये ना अब कर्मशिष्टि आपके लिए संसार में सामान्य नियम है बहुत बड़े ज्ञानी हो भी रहा हो आप कर रहे हो बैठ करके महान गारी हो रहा है और खबर मिल गया तुम्हारे बेटा मर रहा है तो क्या करोगे सब छोड़ के उसमें जागोगे क्यों ममत्व कर्म से पढ़कर ममत होता है ममत से पढ़कर अहमत होता है बेटा मर जाए कोई बात है मैं ना मरू ये सोचोगे है ये नहीं डॉक्टर तो कहे दोनों मर रहे हो लेकिन यदि मैं इसको पहले इलाज करूंगा तो ये जिंदा हो जाएगा तू मर जाएगा बाप तो बाप क्या बोलेगा ये मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं मेरे अकेला इलाज करो दुनिया ऐसी है इसे बाही वस्तु से श्रेष्ठ है ममा ममा से श्रेष्ठ अहम अच्छा तो अहम का शेष मम है कर्म नहीं अतव ममत्व के शेष जो उपनिषद है ये क्या हो जाएगा ये श्रेष्ठ हो गया जे और बलवत्तर प्रमाण हो गया यह दोनों प्रमाणों का दृष्टि से कर्म का विधान ब्राह्मण भागों की और ममत्व का शेष कथन करने वाला ये उपनिषदों के दृष्टिकोण से ये जो मंत्र है हमारे ही पक्ष में आएंगे कर्म पक्ष में नहीं जा सकते इसलिए कहते हैं मंत्र कर्म शेष मदीय प्रत्य से बलवत्वी शेषत्व जो है बलवान हो जाता है च संवादः पद संवाद तस्म उपरिषद्य प्रमाणानीय जिस अर्थ कथन करता है इसी अर्थ में गीतादि में भी संवाद देखने को मिलता है उपनिषद जिस बात को कथन करता है उसी अर्थ को गीता में भी सम्यकवाद है इसलिए उपनिषद पद समन्वय ना उपनिषद पद का अर्थ समन्वय होने से उसका उपनीय इमान ब्रह्मा पास्तव पुनः निहंत वित्ता तस्मापनिषमता इसलिए इसका नाम उपनिषद है उपनीय इम आत्मान जो व्यक्ति इस आत्मा की ओर निरंतर चलता है बहिर्मुखता को त्याग करके अंतर्मुख हो जाता है वह ब्रह्म हो जा करके अपास्त द्वयम बोला और त्वैत का खंडन कर डालता है उपनीय ब्रह्मा। और इसमें जो भेद है उसको छोड़ देता क्या देता है पहले क्या समझना है मैं हूं और ब्रह्म ईश्वर है समझो और फिर ईश्वर की भक्ति करो और फिर मैं ही ईश्वर ईश्वर मैं हूं ऐसे ईश्वर के साथ भेद कर लेना है अपास्त द्वय पुनः तब निहंती अविद्या क्या होगा अविद्या और उससे जो शोक मोह आदि का नाश हो जाता है इसलिए ऐसे शास्त्रों को हम उपनिषद नाम से कहते हैं संसार हेतु नाशयति साधे संसार हेतु नाशेति अन्य उप आत्म समीपे और भी प्रकारे प्रकार त्मा के समीप में निशिदति त्वेन ग्रंथ नि प्रतिपादक्याख्या आत्मा के प्रतिपादक ग्रंथ का नाम भी उपनिषद है अविद्या का नाश करना भी उपनिषद है उसकी प्रक्रिया को बताने वाला ग्रंथ भी उपनिषद ही ऐसे उपनिषद शब्दार्थ समझना मुल में दे अवगम ये प्रमाणांतर से अनु, अनुपल उपलब्धि प्रमानांतर नहीं है इसीलिए वह अपलाप करना चाहिए ऐसा आप न अपलियम अपलाप नहीं कर सकते सकल प्रमाणों के द्वारा आश्रुति श्रुति सम्मत सकल स्मृति अन्यत्र शब्दार्थ के आधार पर भी हर प्रकार से विचार करके देखोगे यह अर्थ संभव है यह प्रयोजन संभव है प्रतिपाद्य विषय भी संभव है यथा अनवगम्य इंद्रिया रूपम चक्षुषा यते। जैसे अन्य इंद्रियों के द्वारा आप रूप को देख नहीं सकते इन चक्ष से देख लेते हो क्या इसका मतलब कहोगे अरे ये जो दिखाई दे चक्ष से यह अप्रामाणिक है क्यों श्रोत से तो दिखाई नहीं देता है ना ये ऐसा कहोगे क्या कहेंगे आप तथा यहाँ पर भी समझो उपरिष से कहा न्याय दर्शन में नहीं है तो नहीं है तुम्हारे तो न्याय दर्शन में यही बात होना कोई जरूरी है अन्य प्रमाणों के द्वारा भी सकल प्रमाणों के द्वारा भी होना कोई जरूरी नहीं है तथा तो एक नापन्न व एकात्मता का भी आप निषेध नहीं कर सकते गीता नाम इत्यादि गीता में कहा है समम भूतेश समम सर, सर्वेश भूतेश ठंत पर विनश्य पश्य सैकूता एक बहुदा चैव चुशते जलचंद्रवत इोक्षण इते भी श्लोक ऐका मनुस्मृति हिष्णु थोड़ा सा श्री यदि एकदृशम आत्मतर निरधिकारित कर्म कांड उद्य कपूर पक्षी कहता है यदि ऐसा है ये कांडो, कांड आत्मतत्व फिर तो कर्तृत्व तो भौतृत्व सब तो है नहीं आपने कहा? हैं? उत्पादी नहीं विकारी नहीं संस्कारी नहीं आपके नहीं ये तो आपने कहा है ना कर्तृत्व तो नहीं बोक्तृत्व तो नहीं फिर सारा कर्म बेकार हो जाएगा कौन करेगा उसको सब भ्रम है सब अपने आपको कहें मैं कर्ता बोक्ता नहीं हूँ करता तो मैं क्यों मैं क्यों अरे सोना सोना भी तो कर्तृत्व ले रहे हो? वो भी नहीं होना चाहिए कर्मकांड शंका कर्मकांड करने के लिए अज्ञानों की कोई कमी नहीं है जितना भी वेदांत सुनाओ तो भी वेदांत सुनने में ब्रह्म ज्ञानी थोड़े हो जाते हैं कुछ नहीं होता आसान ही नहीं होता बेचारा होंगे उल्टे घड़े है ना सब आ? भगवान ने बनाया देखो उल्टा घड़ा तो यही है ये जो बनाया है छेद है अब भोजन पानी को यहाँ जाता है ना ऊपर थोड़ी जाता है घड़ा उल्टा है तो ये गोल और तो ठोस है टन टन बजता है उल्टा घड़ा है और मुंडन कर दो और चिकना हो जाता है उसे भी तेल लगा तो फिर कहना ही क्या बरसात का पानी भी टिकेगा तो ग्यार कहा से टिका चाहते ही नहीं अंदर वे तो भगवान ने पहले ऐसे बना दिया को मालूम है, है। बनाओ बना। विवेक से बनाना पड़ेगा ना सीधा घड़ा वो थोड़े गर्दन काटा उल्टा, उल्टा लटकाओ तो थोड़े रहोगे ऐसा तो होगा नहीं विवेक से करना पड़ेगा ठीक गाड़ी को इसे कि ऐसा मत चिंता करो आप कर्म गुरु उच्छेद हो जाएगा ऐसी आप आशंका न करें तब जब आप मूल में आया था ना आत्मनो अनिकत्व कर्तृत्व पाप विधत्वादि च उपाध्या लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणी विहिता हम लोग में पढ़े थे ना इसका देख रहे हैं इस पर व्याद इत्यादि औपरिषिद आत्मयाथात विज्ञानवता कर्मकांड अप्रामाण्यम हम तो कर्मकांड अप्रामिक मानेंगे ही उपनिषदों के द्वारा आत्मा के तो जानने वाला जो आदमी है उसकी दृष्टि में क्या है समस्त कर्मकांडिका सर्वाभूतानी ऐसे जो जानने वाले था न हिंसा सर्वाभूतानी थी निषेध शास्त्र अर्थ निश्चय था ईश्वत एवं सेना विधि अप्रामाण्यम तो कर्मकांड में भी दो विधियां हैं एक विधि को मानने वाले के लिए क्या हो जाता है दूसरा विधि अप्रामिक हो जाता है यह बात आप स्वीकार करूंगा तो ये अप्राम तो मानते नहीं मानते आप यहां पर भी मिंसा सर्वा उदाहरण स्वीकार कर लेगा वो शेनिया करेगा शत्रुवादी में किसी को मारने के लिए और जो व्यक्ति को करना चाहता है क्रोध आदि में आ रखा है द्वेश भरा पड़ा शत्रु को मारना चाहता है उसके दृष्टि में क्या हो जाएगा, से जाएगा। यही हाल है कर्मकांड अप्रामाणिक हो जाता है दृष्टान दे रही है निशेषाहस्क दृष्टि में था विधि अप्रामिक अर्थिक उल्टा यथाचित तीव्र क्रोध आक्रांत स्वातम प्रत्येवर क्रोध आक्रांत अंत करण ऐसे आदमी के प्रति क्या हो जाएगा सेना दीदी है और ध्यान ही नहीं है नहीं मानता उसको मैं तो मारूंगा इसको इसके लिए हमको सेना करना पड़ेगा जितना बखरा करना पड़ेगा बखरा कटूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं बोलेगा सारी हिंसा करने को तैयार हो जाएगा इसीलिए जो गुरु आक्रांत वाला है उसके लिए क्या हो गया प्रामाणिक तो साथ हो जाएगा उसी पर पर भी दर्शन दर्शन जिसके मिथ्यात्व दर्शन है दर्शन का मतलब क्या देव ज्ञान नीचे टिप्पणी से नौ नंबर मिथ्यादिशन कर्तव भौक्तृत्व को मानने वाला देव्या? अपने आत्मा अपने कर्तृत्व भक्तृत्व को मानने वाला जो आदमी है उसके दृष्टिकोण में क्या हो जाएगा कर्म विद्या को जाएंगे। जीव को वाला जो अपने कर्मकांड अप्रामिक हो जाएगा वेदांत प्रामाणिक हो जाएगा और जो अज्ञानी आत्मा में कर्तित्व भक्त को मान रहा है उसके दृष्टिकोण में कर्मकांड प्रामिक हो जाएगा और उसके लिए क्या हो जाएगा वेदांत अप्रामाणिक हो जाएगा इतने से कोई चीज का को उच्छेद नहीं होता जैसा भूतानी का उद हो रहा है ना का हुआ। दोनों के अपने अधिकारी भेदात अपना अपना दोनों अपने अपने, अपने, -अपने जगह पर अधिकारियों के मुताबिक सार्थक हो जाते हैं उसी प्रेदांत तो और कर्मशास्त्रों को समझना हा? दोनों का अधिकारी भेदात अपने अपने जगह पर सार्थक है अत्र जीवनी प्रविक हम नहीं करें स्वयं जैमिनी को मानना पड़ता है खुद ने अधिकाराध्यान में निर्णय दिया अधिकार के भेदों की चर्चा की है क्या कहा उन्होंने भाष्य करो दृष्टिन अदृष्टिन न का अंतिम मनते ही अदो वे अद्भुत अधिकार को जानने वाले कौन जेमिनी आचार्य जेमिनी अपने पूरी छठे अध्याय पूरा का पूरा अध्याय में है ना बारह अध्याय वाला पहला उनका मुख्य और चार अध्याय संघर्षण कांड है सोलह अध्याय वाला वाले जीवनी दर्शन में छठा अध्याय अधिकार अध्याय, अध्याय है उस अधिकार अध्याय ने निर्णय कौन अधिकारी होता है कर्म का सबसे पहले उन्होंने कहा दृष्टफल को चाहने वाला क्योंकि अधिकतर लोग कम न्यूनतम बुद्धि वाले गया है दृष्टि चाहते हैं भगवान को प्रणाम करने जाते हो क्यों जाते हो हमारे शास्त्री आचार्य परीक्षा पास हो जाए नहीं तो करते हैं ना बच्चे जाते इसको जाते क्यों जाते फर्स्ट क्लास में पास हो जाए हम दृष्टफल के लिए आप पूजा करते हैं ना कर्म क्यों किया जाता है दृष्ट दृष्टफल के लिए इसे दृष्टफल को चाहने वाला सबसे पहला अधिकारी है कर्माधिकारी कहते हैं कर्म फल अर्थी दृष्टे -दृ नष्टे न कर्म फल का अर्थी कौन सा दृश्य बल दृष्टान किया ब्रह्मवर्च आदि खूब तेजस्वी हो जाऊ मेरे चेहरे चमक चमक होते रहनी चाहिए जोर देकर सब प्रणाम कर देना चाहिए।, लंबा शरीर होना चाहिए ऐसे के लिए ब्रह्मवर्चस याद सौरम चम्य रूप से ब्रह्मवर्चस का महा सूर्य देवता संबंधी चरु याद है ब्रह्मवर्चस् की कामना करने वाले के लिए सूर्य तेजस्वी बना देता है अपने जैसे खुद बना आदमी को स्वर्गा दूसरा वह अधिकारी है जो अधिक फल है कौन अदृष्ट फल स्वर्गाधिरफ को चाहने वाला दूसरा अधिकारी है कर्माधिकारी और तीसरा मान लो कहता है मुझे कर्म भी नहीं चाहिए वो दुष्फल भी नहीं चाहिए फल भी नहीं चाहिए ए, मैं नित्य में कर्म करना चाहता हूँ तो आपने आपको क्या मानेगा फिर मैं ब्राह्मण हूँ वह मान्य वाले कर्माधिकारी सब होता अभी। हो अभी यदि वो काणा हो कुबड़ा हो लंगड़ा हो लूला हो अंधा हो वो कर्माधिकारी नहीं हो सकता कर्म कैसे करेगा काणा होगा देखेगा यूं देखे, देखे फिर यूँ देखे ये तो रहते ना उल्टा और से देख पाएगा सही ढंग से, से कर्म करेगा कैसे नहीं।, नहीं कर सकता अंधा हो तो बिल्कुल और खराब हो गया वो तो देख ही नहीं सकता और वाज में आज जावे नहीं आए। आज जे घी उसको देखना पड़ता है तब पवित्र होता है तब, तब यज्ञ में डाला जाएगा ना, ना उत्पावन है तो देखना तो नहीं उसमें घुस गए हैं देखो उसको पहले अंधा हो तो कैसे गएकार नहीं है और लंगड़ा है तो परिक्रमा कर प्रणाम कैसे करेगा वो सही परिक्रमा नहीं हो पाएगा वो उससे और कुपड़ा है तो उसी बात बैठ ही नहीं पाएगा ढंग से हवन क्या करेगा इसलिए कहते काण न न धर्मवान अधिकार का, का जो है, वाला मैं नहीं हूं अनुक्त धर्मवान न न धर्मवान है न आगे न कर्ण कुयोग धर्मवान यो ही मनते कर्म सो जो ऐसा मानता है वही कर्मों में अधिकार अधिकार को प्राप्त करता है कि इस प्रकार से अधिकार वेद्ता जिम ने खुद अपने दर्शन में छठे अध्याय में वर्णन किया है